के के की एक और पेशकश। दृष्टि। दृष्टि श्रव्य संसार में जानते हैं बाल राम कथा की आगे की कथा अध्याय तीन दो वरदान चारों बेटों के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा थी राम का राज्याभिषेक सारी प्रजा राम को चाहती थी राजा दशरथ बूढ़े हो चले थे उन्होंने मुनि वशिष्ठ को बुलाया और राम को राजा बनाने की बात कही उसके बाद दरबार में राम को राजा बनाने की घोषणा की गई दरबार में सभी ने राजा दशरथ के इस प्रस्ताव का स्वागत किया चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी राजा दशरथ को यह जानकर बड़ा संतोष हुआ कि प्रजा राम को राजा बनाए जाने से काफी खुश है उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि कल सुबह ही राम का राज्यभिषेक कर दिया जाए यह खबर पूरे नगर में फैल गई और राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी भरत और शत्रुन उस समय अपने नाना राज के राज्य गए हुए थे वे लोग जब भी वहां से आना चाहते थे तो नाना उन्हें रोक लेते थे भरत शत्रु को राम के राजा बनाए जाने की सूचना नहीं थी राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की उन्होंने कहा कि भरत यहाँ नहीं है पर मैं चाहता हूँ की राज्यभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए प्रजा ने तुम्हें अपना राजा चुना है तुम राजधर्म का पालन करना मंथरा कई कई की मोह लगी दासी थी कई कई का हित उसके लिए सर्वोपरि था वह बचपन से कई कई के साथ रहती थी वह राम के राजेक की बात सुनकर गई। उसे राम का राज्य के विरुद्ध एक लगा वह क्रोध में कई कई के कक्ष में पहुंची कई उस समय सो रही थी कक्ष में पहुंचते ही वह बोली अरे ओ मूर्ख रानी उठ उठ तेरे ऊपर भयानक विपदा आई है कहकई को मंत्रा की बात समझ में नहीं आई कहक ने मंत्रा से पूछा बात क्या है सब कुशल तो है ना गुस्से से लाल होकर मंत्रा बोली कैसी कुशल तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है रानी महाराज दशरथ ने कल सुबह राम का राज्यभिषेक करने का निर्णय लिया है कई कई इस बात को सुनकर बहुत खुश हुई और अपने गले का हार उतारकर कर मंथरा को दे दिया मंथरा हार को दूर फेंकती हुई बोली तुम्हारी तो मती मारी गई है भरत को जान बूझ कर भेज दिया गया है और कल राम का राज्यभिषेक है यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है कई कई का स्वर तेज हो गया वह मंथरा को डांटते हुए बोली राम के प्रति मेरा अगाध प्रेम है वे मुझे माता के समान मानते हैं राज जैष्ठ पुत्र को मिलता है अब मंथरा रानी के पलंग पर बैठ गई और बोली तुम बहुत भोली हो रानी तुम्हें दुख की जगह प्रसन्नता हो रही है अगर राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बनकर रहोगी भरत राम के दास हो जाएंगे राम राम राम के बाद अगला राजा राजा का पुत्र ही होगा। वह को समझाते हुए बोली, अगर राम राजा बने, तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी कोई ऐसा उपाय सोचो कि भरत को राजगद्दी मिले और राम को One. अब कै कै पर की की बातों का असर होने लगा लगा उसका सिर चकरा गया आंखों में आंसू आ गए उसे प्रसन्नता जगह क्रोध आने लगा। कर से बोली तुम ही बताओ तुम ही बताओ मंथरा मैं क्या करूं मंथरा ने कई कई को महाराज दशरथ से मिले दो तो वरदान याद दिलवाया उसने बताया कि अगर पहले वरदान वरदान के रूप में में को को राजगति तथा दूसरे में राम को वर्ष का वनवास तो तुम्हारी सारी समस्या ही हल हो जाएगी। अब कैकई को मंत्रा की बातें अच्छी लगने लगी कैकई गुस्से में आकर कोवन चली गई महाराज दशरथ को रानियों की याद आई वे तुरंत रनिवास पहुंचे सबसे पहले वे कैकई के कक्ष की ओर गए किंतु अपने कक्ष में नहीं थी प्रतिहारी से पता चला कि कैकई को भवन में है यह सुनकर राजा दशरथ को चिंता होने लगी वे तुरंत को भवन पहुंचे वहां का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था महाराज दशरथ ने कही कही से पूछा, तुम्हें क्या दुख है रानी? तुम हो? तो राज वैद्य को बुलाया जाए पर कोई उत्तर नहीं मिला कहकई रोती रही दशरथ कहकई से बोले कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो मैं सदैव तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूं फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला अब राजा दशरथ भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। कहीं कहीं ने कहा, हा हा राजन मैं बीमार हूं मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगी लेकिन पहले आप मुझे एक वचन दें कि जो मांगूंगी उसे आप पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी उन्होंने राम की सौगंध खाकर वचन पूरा करने को कहा। राजा दशरथ ने राम की सौगंध ली और कह उनके समीप बैठ गई उनसे बोली आप मुझे यह दो वरदान दें, जो वर्षों पहले आपने रणभूमि में देने का संकल्प लिया था मेरा पहला वरदान भरत को राजगद्दी तथा दूसरा वरदान राम को चौदह वर्ष का वनवास। राजा दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, वे अवाक रह गए उनका सिर चकराने लगा और मूर्चित होकर गिर पड़े कुछ देर बाद राजा को होश आया वे बड़े कातर भाव से कैकई से बोले ये तुम तो क्या कर रही हो रानी वे बार-बार की मांग को अस्वीकार करते रहे। तब, तब कई कई ने अंतिम हथियार चलाया कि अपने वचन से हटना रघुकुल का अनादर है अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष खाकर आत्महत्या कर दूंगी आत्म यह कलंक आपके माथे होगा राजा दशरथ यह सुन नहीं सके वे बेहोश होकर गिर पड़े, बीच बीच में होश आता रहा। रात भर कै कै के सामने गिर रहे, डराते रहे धमकाते रहे पर कई कई अपने वचन से टस से मस नहीं हुई इसके आगे की कथा हम सुनेंगे अध्याय चार में।